कर्णेम देवा भद्रं पश्यक्ष स्थिर ओ सार अथवेदी मंडुप्यकारिका अद्वैत प्रकरण के सत्ताईसवें कार्य का ऊपर विचार आरंभ किया गया अभी तक स्मृति के द्वारा द्वैत मिथ्या ही सिद्ध किया था कई स्तृतियां थी इन्हें अना नाथि चिंतना इंद्रो मायादी पुरुग ज्योति आदि आदि स्मृति देकर के द्वैत मिथ्या है वो तो परमात्मा माया से अनेक होता है और मूर्ता मूर्ता आदि की चर्चा करके सृष्टि की व्याख्या बना करके उसके बाद निषेध किया नीति नीति निषेध कर दिया ये सारी श्रुतियां बहुत सारे हैं यहाँ तो दृष्टांत के लिए एक दो श्रुति दी गई है तीन श्रुतियों के आधार पर द्वैत सत्य होने पर निषेध नहीं करना चाहिए निषेध करना चाहिए। और सत्य हो तो माया से उत्पन्न नहीं होना चाहिए इंद्रो माया भी गुरु रूपी जैसे आदि श्रुति है और तो परमात्मा माया से अनेक बोता है जैसे रज्जु अज्ञान से अनेक होता है सर्पाद रूप दिखाई पड़ता है वैसे। सचित घन आत्मा सचिदाम घन आत्मा है दिखाई दे रहा है जगत रूप में रूप मूर्ति रूप में दिखाई दे रहा है ये मिथ्या है अद्वैती सत्य है द्वैत सत्य नहीं है श्रुति के माध्यम से अभी तक यह सिद्ध किया अब युक्ति से भी ऐसे ही सिद्ध होता है बोलते हैं अब युक्ति देंगे अनुमान आदि देंगे युक्ति देंगे सामान्य तर्क है तर्क से भी सिद्ध होता है द्वैत मिथ्या अद्वैत सत्य है उसके लिए आगे कार्य का के में कहा का था आत्मतत्वम अजम अद्वित परमातम द्वैतम तु माया कल्पित असत प्रतिपादित पूर्व ग्रंथ प्रतिपादित पूर्व ग्रंथ में प्रतिपादन हो गया जो आत्मतत्व है स्वरूप है अद्वितीय है परमार्थ स्वरूप है वो वास्तविक है और द्वैतम तु जो द्वैत दिखता है ये माया कल्पित माया कल्पित माया माया के द्वारा कल्पित है अज्ञान से कल्पित है आत्मा दिखाई दे रहा है जगत रूप में विवर्तवाद माया से कल्पित है और तो जो माया से कल्पित होता है वो असत होता है कहाँ देखा रजु सर्प आदि में देखा हुआ है अज्ञान से कल्पित है सर्प तो मिथ्या असत होता है ठीक इसी प्रकार ठीक जागृत पे ऐसा ही है माया से कल्पित है प्रतिपाद कर दिया गया असत है करके मिथ्या असत शब्द मिथ्या मिथ्या है करके कहा तत्र वे महा उसी विषय में जगत मिथ्या है आत्मा सत्य है इसी में जगत को मिथ्या घोषित करने के अन्य हेतु भी देते तर्क देंगे और तर्क से करते हैं अभी तक तो श्रुति के आधार पर बोल रहे थे अब तर्क से बोल तो कहा था मंत्र कारिका में कहा था सतो ही माया जन्म यूजते तत्व दो जायते जात देखो विद्यमान पदार्थ सत माने विद्यमान पदार्थ जो विद्यमान पदार्थ होगा उसकी माया से जन्म देखा दिया है जैसे रज्जु एक विद्यमान वस्तु है तो व्यावहारिक में विद्यमान है वो उसके माया से जन्म देखा सर्प रूप जन्म देखा गया रज्जु को सर्प से देखा गया सर्प जन्म हो गया वो रज्जु रूप से पैदा हो गई किसे अज्ञान विद्यमान पदार्थ की माया से जन्म वास्तविक जन्म तो हो नहीं सकता विद्यमान का पहले से है क्या जन्म होना उत्पन्न क्या होना उसका पहले से विद्यमान है रसी पैदा नहीं होती अज्ञान से रसी सर्प रूप दिखाई पड़ती है हो, और पैदा होना ऐसा है ठीक इस प्रकार क्या आत्मा का अज्ञान है आत्मा के अज्ञान के कारण से जगत रूप में आपका दिखाई देता है जैसे रशि सर्प रूप में दिखाई देती है वैसे ही आत्मा है वही जगत रूप में दिखाई दे रहा है परिणाम नहीं, नहीं है। आत्मा बिगड़ करके जगत बन गया ऐसा विवर्क वस्तु में कुछ नहीं हुआ दृष्टि बदल जाती है माया से ऐसा होता है सतो ही माया जन्म युज न तो तत्वता वस्तु है परमात्मा जो सत है उसी माया के द्वारा उसका जन्म हो सकता है जरा मन भाषित होता है न तो वास्तविक जन्म होना संभव नहीं माया को लिए बिना जन्म होना संभव नहीं विद्यमान है पहले से विद्यमान है क्या जन्म होना उसका माया से तो देखा जन्म होता है मृत्यु पहले से विद्यमान हुए फिर भी सर्व रूप से जन्म होता है उसका देखा सर्व रूप दिखाई पड़ रही है ऋषि माया से है वो अज्ञान से है अधिष्ठान का अज्ञान से दूसरा रूपांतर दिख रहा है ठीक इसी प्रकार आत्मा का अज्ञान से जगत रूप में दिखाई दे रहा है विद्यमान वस्तु के माया से जन्म हो सकता है तु तत्वता तो वास्तविक जन्म होना संभव नहीं माया से तो हो सकता है देखा है स्थान पर किंतु वास्तविक जन्म होना संभव नहीं विद्यमान है पहले से क्या जन्म होना उसका आत्मा का जन्म होना संभव नहीं पहले से विद्यमान या हो रहा है जगत रूप जन्म दिखाई पड़ता है माया से है तत्व तो जाएते मत है वास्तविक उत्पन्न मानते जगत वास्तविक है, है, है।, है। परिणामवादी जो है यहां तो जो जन्म माना गया विवर्तवाद को लेकर माना गया स्थानों पर जो भी है विवर्तवादी लोग बोलते हैं जैसे दूध का दही बनता है दूध बिगड़ गया दही बन गया वास्तविक जन्म है वहां तत्व तो जायते यश को वास्तविक जो जन्म होता है जिनके मत में जो लोग ऐसा मानते हैं जगत को सत्य मानने वाले हैं वास्तविक जन्म होता है सृष्टि के पहले तो नहीं था जगत सृष्टि के बाद पैदा हुआ है किससे पैदा हुआ तो कोई आत्मा ही था आत्मा से पैदा हुआ ऐसा वास्तविक जन्म मानते आत्मा ही जगत रूप में पैदा हो ऐसा मानते पहले मिट्टी थी घट रूप में पैदा हो गया ऐसा मानते हैं हम इस प्रकार पहले तो आत्मा है जगत रूप में पैदा हो गया सृष्टिकाल में ऐसा मानते हैं यश्य बादीना ना मते जिस बादी के मत में तत्पतः जाए थे माने पारमार्थिक रूप में जाए थे जगत वास्तविक रूप से पैदा होता हो वह आत्मा तो क्या हो क्या होगा उस सब जो विद्यमान वस्तु और वास्तविक रूप से पैदा होना हो तो जातम कश्य जातम ही जाए थे कश्य उस वादी के मत में जातम ही जाए फिर क्या होगा जो पैदा हुआ है वही पैदा होगा अजन्मा का तो वास्तविक उत्पत्ति होने सकती है काल्पनिक उत्पत्ति तो देखा है अजन्मा के किंतु तो वास्तविक उत्पत्ति संभव नहीं है किन्तु वास्तविक तो उत्पत्ति मानते हैं तो जन्म वाले का ही जन्म होगा फिर तो।, तो जन्म वाले का जन्म होगा तो पहले वाला जन्म कैसे होगा उसके लिए फिर एक जन्म वाला चाहिए पहले फिर उसके लिए एक जन्म वाला चाहिए अनावस्था हो जाएगी जो वास्तविक उत्पत्ति मानते हैं अनावस्था दोष में पहुंच जाए व्यवहार से टीका ना दिखाए इसलिए जगत की उत्पत्ति को वास्तविक के समझना जगत है भास्ता है, है नहीं सुसुप्त में भी नहीं है जो अब ये तुरी अवस्था की बात दूर जाने दो समाधिक अवस्था की बात दूर जाने दो केवल जागृत स्वप्न अवस्था में इसका है प्रतीसुप्त में सर्वसाधारण सभी को सबका अनुभव है सुसुप्त में जगह है उसका वास्तविक स्वरूप तो रहना चाहिए ना वहां भी है भ्रांति यही मान होता है ठीक आ रहे हैं। यद आत्मतत्व सदा सब सर एक रूपम जो आत्मतत्व है वही जन्म होता है उसी का जन्म होगा किस रूप से माया से माया के माध्यम से जन्म होता है यद आत्मतत्व जो स्वरूप है सृष्टि के पहले एक ही आत्म स्वरूप है बाद में मूर्ता मूर्ता आदि की चर्चा है इंद्रो माया भी पूर्व बहुत हो जाता है कहा एक हम बहुत श्याम ये भी बोलते स्वयं भी बोलता आत्मा मैं एक हूं अनेक हो जाऊ एकम शत विपरा बहुदा बदलती बहुत सारी स्थितियां ऐसी बोलती है एक होता हुआ है तो एक किंतु ये तो वेदवादी लोग अनेक मानते हैं उसको जैसे रज्जू एक है किंतु व्यवहार काल में अनेक मान जाते कहा जब किसी को सर्प दिख रहा है किसी को जलधारा किसी को भूछित्र किसी को माल माला किसी को एस ऐसे दिखने पर अनेक मानते हैं ऐसे है तो एक एकम सत है तो एक है वो एक होता हुआ विपरा बहुधा बदलती वो एक ही है किन्तु वेदवादी लोग अनेक मानते हैं कल्पित रूप से वास्तविक क्या कह जैसे रज्जु कल्पित रूप में अनेक हो जाती है कल्पित यहाँ कल्पना होगी वहां क्या कारण होता है माया बिना अज्ञान के कल्पना होने संभव नहीं है यहां भी आत्मा का अज्ञान से जगत है बोलना चाहते हैं यदि आत्मतत्व सदा सत सद एक रूपम आत्मतत्व सदा तीनों काल में भूत भविष्य वर्तमान हमेशा निरंतर सत्य रूप है सत सौ रूपये एक रूप कभी असत हो नहीं सकता वो और सत्री है हमेशा शत्रुप है तक जगत का जगत आकार जन्म देता हूँ उस आत्मा का जो सद एक रूप आत्मा है उसका माया के द्वारा जगत रूप से जन्म हो सकता है माया के माध्यम से जगत रूप से जन्म हो सकता है जैसे रशि का जन्म होता है सर्प रूप से इसके कारण से माया के कारण से ठीक उसको समझ के रहा ठीक इस प्रकार सृष्टि के पहले जब एक ही आत्मा है सदैव सौम्य जब मध्य आशी दूर की सिद्ध करती है तो बाद में सृष्टि के बाद अनेक दिख रहे हैं तो एक ही है अभी भी वही एक ही आत्मा है अज्ञान से नाना दिख रहा है ये नाना है मिथ्या है एक अनु यदा आत्मतत्वम सदा सद एक रूपम जो आत्मतत्व आत्मस्वरूप कैसा है निरंतर एक रूप है सद एक रूप है तस् उस आत्मतत्व का माया जगत आकार माया के माध्यम से जगत रूप से जन्म हो सकता है माया दुर्निरुपार्थ दुर समर्थन पटी माया में ऐसी सामर्थ्य है जिस विषय को निरूपण करना मुश्किल है उसको भी बना देती है माया में ऐसे चमत्कार है माया माया माया ऐसी पटीय है मायाया पाठ है कि मायाया है हाँ निरुपार्थ के साथ अन करना है षष्ट है माया में दूर दूरनिर्भत्व रहेगा बोलना चाहते हैं माया मायाया माया माया मायाया दूर निरुप दूर निरुपार्थ समर्थन पर प्रतिष्ठित माया में ऐसा धर्म है दूर निरुपार्थ जो विषय है जिसका निर्भर करना संभव नहीं है से असद रूप से सद उभय रूप से निर्भर करना संभव नहीं ऐसा वस्तु को बनाने में कुशल होती माया जगत है ना इसको सत गाना भी मुश्किल है असत गाना भी मुश्किल है सदसत उभय रूप रहना भी मुश्किल है ऐसी स्थिति में है यह सतचेत न बाध्यता यदि सत हो तो बाद नहीं होना चाहिए प्रतिदिन बाद होता है कब सुसूप नहीं मिला मिलेगा असचेत न प्रतीयता जैसे पुत्र कोई प्रतीत ज्ञान का विषय नहीं बनता खरगोश का सिंह बनता का विषय नहीं है क्यों प्रति का विषय है असत कहते हैं तब भी नहीं बनता और सब वह रूप तो वही नहीं सकता एक ही व्यक्ति दो रूप में हो संभव ही नहीं है तो वो माया के कारण से ऐसा दिख रहा है प्रतिदिन भी हो रहा है बाढ़ भी हो रहा है सब कुछ हो रहा है माया दुर्निरपार्थ समर्थन पटी माया में ऐसी शक्ति है बड़े मुश्किल से निरूपण करने योग्य विषय को भी तैयार करने में समर्थ है वो ऐसा दुर्निरपार्थ में चार की टिप्पणी दिया है दुर्निरपर सत्वाधिना अनिर्वचनीय सतरूप से असत रूप से सदसत उभय रूप से भी निर्वचन करना मुश्किल है जिसका ये जगत ऐसी जगत है वो माया से ही उत्पन्न हुआ है माने है परमात्मा माया के कारण जगत रूप में दिख रहा है न इसको सत बोल सकते हैं क्यों बाद होता है विद्यमान पदार्थ के सत्य पदार्थ के बाद आत्मा का कोई बात होता है क्या आत्मा का भाव नहीं होता तीनों कालों में अहम अहम हम चलता रहता है और अब विद्यमान वस्तु के भी प्रतीत नहीं होता जैसे खरगोश के सिंह है आकाश का है, आकाश पुष्प अथवा बंध्या पुत्र जो कोई होते हैं नर विषा मनुष्यों के सिंह प्रतीति का विषय नहीं है शब्द प्रयोग होता है वस्तु होते ही नहीं हो किन्तु ऐसा भी नहीं है ज्ञान का विषय हो रहा है अर्थक्रियाकारिता इनमें है व्यवहारिक जगत में ऐसा भी नहीं है वो जैसा असत भी नहीं है तो और सदसत उभय रूप होना तो संभव ही नहीं है जब निर्वचन करने जाते हैं सिद्ध नहीं होता व्यवहार चल रहा अंदाज अंदा वस्तु तो का निर्वहन करते हैं तो सदरूप से भी पाया नहीं जाता असद से भी पाया नहीं जाता सदसत उभय रूप से तो होता ही नहीं ये कहा है टिप्पणी ने सत्वाधिना अनिर्वचना इतना है सब तो असत उभय रूप से निर्वचन नहीं हो पा रहा है ये ऐसे वस्तु को तैयार कर देती हो जिसका सदरूप से निरूपण नहीं हो सकता असद रूप से निरूपण नहीं हो सकता उभय रूप से हो नहीं हो सकता उसको भी तैयार करने की सामर्थ्य है किसने माया तो परमात्मा को जगत रूप से दिखाई दे दिखाई देने वाला कौन है माया है ज्ञान है माया दुर्निरपार्थ समर्थन पटी परमार्थ तस्तु वास्तविक जब वहां देखते हैं होगा वास्तव में तो एक रूपम एक स्वरूप ही रहेगा आत्मा वहां बिगड़ता नहीं जगत बनने पर भी आत्मा में कुछ खर्च नहीं आया है जैसे रज्जु में सर्प बुद्धि हो जाती है सर्प बनने से रज्जु बिगड़ जाती है क्या पिछले होता तो जो हो है तो जब क्यों क्या आत्मा में कुछ नहीं होना यह विवर है परमार्थ तस्तु वास्तव में देखते हैं वहां तो क्या होता एक, एक रूपम अनेक रूप तैयार हो पा रहे थी देखो वास्तविक से देखा जाए एक वस्तु अनेक होना संभव नहीं है वास्तविक रूप में एक वस्तु वास्तविक होकर के अनेक होना संभव नहीं माया से तो हो सकता है जैसे रस्सी अनेक हो जाती है वो तो दृष्टि दृष्टिभेद से अनेक रूप दिखाई देता है कोई बोलता है सर्प बोलता है कोई जलधारा बोलता है कोई एष्टि बोलता है कोई माला बोलता है कोई भूषित्र बोलता है झगड़ा करते आपस में अनेक दिख रहा है किन्तु वास्तविक अनेक नहीं है वो रस्सी वास्तविक में अनेक नहीं हुई है सर्वस्तु जोता एक ही रहेगा एक परमार्थ वस्तु वास्तव में तो एक रूपम एक रूपतया अनेक रूपतया उत्पत्तुम आ रहे थे एक वस्तु जो है एक रूप है वो वह अनेक रूप से उत्पन्न होना संभव नहीं है विरोधा विरोध होगा एक का अनेक कैसे होगा वास्तविक विरोध है एक है और वास्तविक अनेक होना दोनों तो वास्तविक नहीं हो सकता एक सत्य है बाकी अनेक कल्पित ही हो सकता कल्पित में बाजा से है रजु सर्वादी में देखा है रज्जु वास्तव में अनेक होने सब किन्तु अज्ञान से हो रही है ठीक इस प्रकार यहाँ भी एक सचिदाम आत्मा है अज्ञान से अनेक हो दिख रहा है समझना है। विपक्ष दोष महा अगर ऐसा नहीं मानेंगे नहीं वास्तविक वस्तु तो अनेक हो जाता है ये जो कर्वादी का कारण जगत को सत्यवादी सत्य मानने वाले हैं तो कहा तत्व तो जाए तो तसे जाए वास्तव में उत्पन्न होता वो सत्यस्तु पहले से विद्यमान है फिर आगे उत्पन्न होता हो वास्तविक तत्व तो जाएते स्वतः तत्व तो जायते तो विद्यमान वस्तु का वास्तविक उत्पन्न होता हो तो वो विद्यमान वस्तु हो, होता हो ऐसे जिस वादी के मत में होता हो जातम फिर तो क्या होगा जन्म वाला ही तो जन्म प्राप्त करेगा अजन्मा का जन्म होना नहीं वास्तविक माया से तो जन्म हो जाता है अजन्मा का जन्म आत्मा में जगत आत्मा है जगत रूप से बन रहा है ये माया से है किंतु में जन्म नहीं हो सकता क्यों अजन्मा है फिर क्या जन्म होना उसका वास्तविक किंतु जिसके जिस आदि के बाद में आत्मा अनेक हो जाता है वास्तविक अनेक होता है तो उनके लिए मानना पड़ेगा उत्पत्तिवान का ही उत्पन्न मानना पड़ेगा फिर उसकी उत्पत्ति कहा से आगे पहले वाली की फिर भी उत्पत्तिवान होगा पहले उत्पत्ति क्रिया लगा होगा मैंने जन्म हुआ होगा फिर उसके लिए करके अनावस्था में जाएगी उनके ऐसे सिद्ध नहीं हो कहा ठीक है हमें कहते हैं यश्य वादी लोग बते ब्रह्म परमार्थ तो जगद आत्मा जाये थे जिस वादी के मत में ऐसा है जगत को सत्य मानने वाले ब्रह्म बिगड़ गया सृष्टि अवस्था में ब्रह्म बिगड़ा हुआ है बाद में फिर ब्रह्म बन जाए जैसा वो उनकी कल्पना जो भी होगी किंतु तो अभी बिगड़ गया जैसे दूध का दही बना है बिगड़ गया और दही नहीं बन पाएगा तो ऐसे ही यहाँ भी ऐसे वादी नो मत ब्रह्म ही परमार्थ तो जगत आत मना जाए थे जिस वादी के, के, के मत में ब्रह्म ही वास्तविक रूप से जगत रूप से पैदा होता है जिस वादी के मत में ऐसा है तस्य उस वादी के मत में अजस्य जायमान तो प्रतिक्रिया व्याघत में अजन्मा का पैदा होना जो प्रतिक्रिया है वो व्याघात हो जाएगा अजन्मा क्या पैदा होगा हमारे यहाँ तो हो जाता है क्यों हम माया से मानते हैं है वास्तविक अजन्मा अभी भी अजन्मा ही हो है तो अज्ञान से रूपांतर में दिख रहा है हुआ नहीं है दिख रहा है और उनके क्या होना है यही कहा तस्य तस् जायत्व प्रती उनके क्या है अजन्मा जायमान होता है करके जो प्रतीक करनी पड़ेगी उनकी उसके लिए क्या व्याहत व्याघात कोष आ जाएगा अजन्मा के फिर जायमान होना संभव ही नहीं अच्छा व्याहत जात से वे स्याद मानव से उत्पत्ति वाले के उत्पत्ति मानेंगे तो फिर उसके उत्पत्ति वाले के लिए उत्पत्ति देखते चलो आगे आगे पूर्व में जाओ अनवस्था दोष तो से चले जाएगा नहीं बनता ये कहा अद्वैतम आवेदंतिया द्वैत निषेधिया और दृश्यत्व जलत्वाद युक्तिया तथा विधया निर्धारित अर्थम श्रोताक्षरार्थ रथनाथम अनुवत्य देखो अद्वैत को आवेदन करने वाली श्रुतियां अद्वैत में समर्पित जितनी श्रुतियां हैं समर्पण करने वाली श्रुति नेना कि आदि आदि श्रुति अद्वैत को अद्वैत में समर्पण कर दी है, है? अद्वैत में समर्पण कर देती है अद्वैत आवेद्या द्वैत निषेध जितने द्वैत का निषेध करने वाली श्रुति हैं, है अद्वैत को समर्पण करती है इसको है ये सित्त करती है इस श्रुति से और दृश्यत्व जड़वादि जगत मिथ्या दृश्यवाद जागृत जगत मिथ्या दृश्यवाद स्वप्न अथवा सर्प पर ऐसा ऐसा युक्ति भी है दृश्यत्व जड़ जड़ जागृत दृश्य मिथ्या क्यों दृश्यत्व जड़ जड़से जड़ है यत्र यत्र जड़म तत्र तत्र मिथ्यात्व कहा देखा है स्वप्न आदि में देखा है देखा है रज में देखा है ऐसे युक्ति अनुमान है यह श्रुति और युक्ति दोनों से जो निर्धारित हुआ यह बोलना चाहते हैं अद्वैतमेद निषेधक से और दृश्य अनुवाद बाह्य जगत को जहाँ सत्युत्व तो उस प्रकार से निर्धारित किया गया जो अर्थ है उसका श्लोका ये कहते हैं उसके कार्य का शब्दावली का अर्थ के कथन के लिए अनुवाद करते हैं पहली बार से अनुवाद करते हैं एवं ही श्रुति वाक्य सतही यहाँ तो एक नमूना के लिए एक दो तो दिया था आदि आदि तो ये नमूना के लिए दिया दृष्टांत के लिए दिया गया था ऐसे क्षयोणों श्रुति वाक्य है ये नेहनानाथ किंचना आदि जैसे वाक्य है एवं ही श्रुति वाक्य शत ही श्रुति बाह्य सहीकोणों के द्वारा सबाहतरम अजम आत्मतत्व अद्वयम न तो वो अन्य स्थिति ये सिद्ध हुआ है बाहर भीतर सर्वत्र कहीं भी देखो एक ही आत्मा तत्व है कुछ नहीं है ये सारी कल्पित है रज्जु में सर्व आदि कल्पित करते हैं तो रज्जु ही होती है वहाँ तो जहाँ सर्व दिख रहा है सर्व के भीतर बाहर चारों तरफ रज्जु ही और कुछ नहीं कल्पना है। करते हैं ये सिद्ध होता है कहा एवं स्तृति वाक्य सत्या सैकड़ों स्तुति वाक्यों के, के द्वारा सवाईया अभ्यंतरम अजम आत्मत्व बाहर भीतर एक अजम आत्मत्व को तो ये जगत के बाहर भीतर वही दिखता है सारा जैसे घट के बाहर भीतर क्या दिखाई देगा विचार से मिट्टी जो तो मिट्टी में कल है वो घट इसी प्रकार जगत आत्मा में कल है आत्मा ही सभी है, ऐसी दृष्टि में देखे तो जगत रूप से देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा आत्म दृष्टि से देखें तो सही हो जाएगा देखो तो सुक्ति को देखने के दो तरीका है अगर सुक्ति को आपने चांदी रूप से देखा तो गड़बड़ हो गया कि शुक्ति को शुक्ति रूप से देखेंगे तो प्रवृत्ति नहीं होगी आसक्ति नहीं होगी अगर चांदी रूप से देखिए आसक्ति हो गई दूसरा देखे नहीं चांदी का टुकड़ा है मारने लग जाएंगे रज्जू को रज्जू रूप से देखेंगे तो आप भयभीत नहीं होंगे पढ़िए रशि किन्तु सर्प रूप से देखेंगे तो भयभीत हो जाएंगे आए रशि तो रूपांतर से नहीं देखना चाहिए जो वस्तु जैसा है उसको उसी तरह से देखना चाहिए विमूढ़ा नान उपचंती ज्ञान चक्ष गीता ने मूर्ख लोग कहा जान पाएंगे इस बात को ज्ञान रूपी चक्षु जो तीसरा नेत्र बोलते हैं भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया बोलते हैं ना तीसरा नेत्र बने या नेत्र नहीं है वो ज्ञान रूपी चक्षु है दो तो ये विषय देखने, देखने के चक्षु है तीसरा होता है ज्ञान रूपी चक्षु वस्तु देख वास्तविकता देखने के भगवान शंकर का तीसरा नेत्र करके बोलते वास्तविक यहाँ नेत्र नहीं है दो ही नेत्र वाले वो तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु ज्ञान नेत्र है ऐसे जिस ज्ञान चक्षु है वही जान सकता है इस बात को निश्चित हम ये जो निश्चित हुआ है तदेव युक्तिया पुनर्निर्धारित है अभी तक श्रुतियों के द्वारा निश्चित किया था एक ही आत्मतत्व तो तो तो तो है बाहर भीतर सर्वत्र कहीं भी जगत के बाहर कोना कोना में देखो आत्मतत्व तो तो एक तो तो तो तो है सुक्ति में जब चांदी की कल्पना करते हैं तो उस चांदी के सब और देखो सुक्ति से कुछ नहीं मिलेगा रज्जु में जब सर्पना सर्प की कल्पना करते सर्प में देखना रज्जु छोड़कर कुछ नहीं मिला के बाहर भीतर सब देख लेना रज्जू मिलता है ऐसा जब घाट की कल्पना करते हैं मिट्टी में तो वहां चारों तरफ मिट्टी मिट्टी मिला और कुछ नहीं मिलता। इसी प्रकार आत्मा में जब जगत की कल्पना हो जाती है सृष्टिकाल में तो आत्मा ही है और कुछ नहीं है सूत्र है अधिष्ठान होता है ये कहा आत्म तत्व तत्व न तत्व अन्य निश्चय हो गया श्रुतियों के माध्यम से अब आगे युक्तिया अब युक्ति से सिद्ध करना उसी को युक्ति से भी सिद्ध होगा जगत मिथ्या सिद्ध हो जाएगा युक्तिया चर माने अनुमान के द्वारा भी युक्तिया चधुना माने अब ये तदेव पुनर्य जिस विषय को किया था उसी विषय को पुनर्निधय फिर उसी आत्मतत्व का निर्धारण किया जाएगा युक्ति से आत्मा ही सत्य है जगत मिथ्या है प्रपंच मिथ्या ये सिद्ध करना चाहते हैं युक्त यही कार्य काम कहा गया पूर्व पक्षी शंका करता है तत्र यह तत् सदा अग्राह्य हमें चाहे असदेव आत्मतत्व कभी भी विषय नहीं बनता है आत्मा चक्ति का विषय इंद्रिया आदि का विषय नहीं बनता है जो विषय नहीं बनता तो वो वस्तु नहीं होता जैसे बंधियापुत्र किसी का विषय बना क्या आत्मा भी नहीं है वैसे असत है बात जैसे बंधियापुत्र असत होता है किसी का किसी ने भी नहीं देखा आज तक आगे भी देखेगा नहीं कोई उसको क्यों वस्तु ही नहीं हो तो इंद्रियों का यदि विषय ग्राहीय नहीं होता है तो वस्तु नहीं होगा असत होगा तो आत्मा माने असत तो होगा ये शून्यवादी यही बोलेंगे ये तो तर्क होगा सर्वम शून्यम आत्मा भी शून्य कुछ नहीं है जो अग्राह्य है अग्राह्य है तो वस्तु नहीं है जैसे बंदा पुत्र अग्राह्य है वस्तु नहीं होगा किसी के इंद्रियों का विषय नहीं बनता हो वस्तु भी नहीं है तो कई किसी का भी नहीं बनता हो तो असत होगा ये पूर्वादी की शंका है आत्मतत्व जो बोलते हैं आप वो तो तो असत होगा तत् रहे तत् पूर्वादी की शंका है सदा अग्राह्य माने तीनों कालों में अग्राह्य हो कभी भी ग्रह गृहत नहीं होता हो तो खेत असदेव आत्मतत्व फिर आत्मतत्व जो आप मानते हैं वो असत होगा ये शंका आ गई सिद्धांत करना हो अरे भाई उसको असद नहीं मान सकते उसका कार्य दिखाई पड़ रहा है जब सर्प दिखाई दे रहा है तो रज्जू जरूर है रज्जू तो होती सर्प नहीं दिखता जब घर दिखता है तो मिट्टी जरूर है हनुमान से सिद्ध होता है वो जब कपड़ा दिख रहा है तो रुई के बिना कपड़ा बना होगा क्या रुई जरूर है ये सिद्धांत बोलते उसका कार्य दिख रहा है गृहित हो रहा है इसका मतलब वो है ये स्थिति है एक आते हैं कन्ना ऐसा नहीं असत नहीं हो सकता आत्मा क्यों कार्य करना उसके कार्य के तो गृहित हो रहा है ना जगत गृहित ग्रहण हो रहा है उसका कार्य गृहित हो रहा तो कारण कार्य कैसे होगा है माना सर्व गृहित होता है तो रजु जरूर है वह स्थिति देखो यथा सतो माया बिनो माया जन्म कार्यम जैसे विद्यमान एक वस्तु है मायावी जादूगर विद्यमान है यथा सतो मायाविनो विनो माया जन्म जादूगर अकेला होता है हमारे सामने जब आता है दर्शकों के सामने अकेला होता है कोई सामग्री कुछ नहीं उसके पास जादूगर एक लाठी ज्यादा ज्यादा एक लाठी रखी ऐसा होता है तो विद्यमान है जादूगर एक वस्तु है वो उस मायावी का माया जन्म कारण माया के द्वारा जन्म हो जाता जादूगर ही अनेक बन जाता है जितने भी खेल दिखाता है जादूगर ही है वो जितने दिखा रहा है वो जादूगर ही उन रूपों में प्रतीत हो है तो जादूगर और कुछ नहीं था वहां जो भी दिखता है वहां सांप दिखाई देता है कबूतर कव, दिखाई देता है जो भी दिखाई देता है वो जादूगर ही उस रूप में दिख रहा है क्यों आप जादूगर को नहीं पहचान पाए आप दृश्य में चले गए कालांतर में खेल समाप्ति के बाद वो एक ही जादूगर दिखता है फिर गए वो सब काम ही नहीं आता जितने भी खेल में आपने घंटे भर देखा तो बाद में सब कहा गए पता ही नहीं इसे था ही नहीं वो ये विवर्त है जादूगर जो दिखाता है परिणाम नहीं है वो जादूगर बिगड़ गया और वो बन गया ऐसा नहीं विवर्त है वो ये दृष्टांत दिया दृष्टान विवर्तवाद का दृष्टांत है मायावी के द्वारा बना हुआ पदार्थ विवर्ता है वो ये कहा यथाशतो माया विनोद जो विद्यमान मायावी है मायाविना पंचमी मायाविना सकाशात मायावी के सान्निध्य से माया जन्म कार्य माया भी न हो तो माया काम नहीं कर पाएगी मायावी के सान्निध्य में माया से जट वो वस्तु तो पैदा हो जाते हैं वहां माया का कार्य होता है दर्शकों के लिए जो दिखाई देता है माया का कार्य है किंतु तो माया भी अकेली काम नहीं कर सकती माया भी चाहिए दैवी ऐसा गुणमयी मम माया गुरत्यो तो ये माया डेरी माया है माया अध्यक्ष प्रकृति सुयते सचरा ग्रम कहा मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है माया काम करेगी कब मैं ना हो तो काम नहीं कर सकती वो व्यक्ति ना होगा तो माया क्या काम करेगी व्यक्ति चाहिए माया अधि प्रकृति शुते सचरा चरण हेतु न जगत भी परिवर्तित तो ये यह यहाँ भी है यथा मा, सतो माया भी न हो माया भी के सानिध्य से माया जन्म माया से जन्म होता खेल जो भी दिखता माया का कार्य है ठीक अच्छा। इस प्रकार एवं जगत हो जन्म कार्य जगत रूपी जन्म दिखाई दे रहा कार्य है ये कार्य जो होता है गृहमानम जो कार्य रूप से गृहित हो रहा है जगत तो माया विनम इव जैसे मायावी के बिना खेल नहीं दिखेगा उसी प्रकार यहाँ जगत दिखना वो आत्मा न हो आत्मतत्व न हो तो जगत नहीं दिखेगा माया बिनम इव मायावी के समान परमार्थ संतम आत्मान जगत जन्म मायास्पद अपरिधि परमार जो तो परमार्थ सद आत्मा है त्रिकाला बाधित आत्मतत्व है जगत जन्म का माया का आस्पद जगत जन्म करने वाली तो माया है उसके आश्रय रूप से जाना जाता है जगत बनाने वाली माया है किंतु तो वो माया जब तक किसी चेतन में आश्रित तो काम नहीं कर सकती तो जगत बनाने वाली तो माया रज्जु में सर्प बनाने वाली माया है किंतु तो वहां पर आस्पद है रज्जु इसी प्रकार दो की टिप्पणी जगत जन्म कार्यम रूपम कार्यम माया भी प्रदर्शित वस्तु नाम से जानवरों कार्य रेखा है माया भी के द्वारा दिखाया गया वस्तु जो है वो माया कार्य है जादूगर जो वस्तु दिखाता है हमारे सामने वो माया का कार्य वस्तु वास्तव में नहीं हुआ। वहाँ तो जादूगर अपनी माया फैला देता है और माया अनेक रूप बना देती है अघाटी तक कटना ऐसी माया माया में ऐसी शक्ति है कभी कबूतर बना दिया कभी सर्प बना दिया कभी कुछ बना दिया वो चलता रहता है अच्छा आगे ये विद्यमान कारणात माया निर्मित हस्त्याधिकार्य शिव जगत जमते न स कारण जैसे देखा है जो विद्यमान कारण होगा सतो ही मैंने विद्यमान कारण पंचमी करना सता का अर्थ पंचमी सतो ही विद्यमान कारण जो विद्यमान कारण है उसे माया निर्मित हस्त्याधिकार्य से माया के द्वारा निर्मित हस्त्याधिकारी हो जाता कहा जादूगर हाथी बना देता है विद्वान है हाँ। वहा माया भी विद्वान है तो उससे क्या होगा माया के माध्यम से हाथी बना देगा घोड़ा बना देगा क्या क्या बना देगा ही विद्यमान कारण माया निर्मित हस्तारी कार्य शिव माया के द्वारा निर्मित जो हस्त्यादि होते हैं उनके अस्तित्व नहीं होता जब तक देखते है तब तक आये वो खेल खत्म हो गया कुछ नहीं रहे ऐसा ही है हस्त्यादि कार्यशिव जगत जन्म युद्ध मत इसी प्रकार यहाँ भी उस परमात्मा से जगत का जन्म वैसे समझना और तो माया के माध्यम से उत्पन्न जगत सत्य नहीं है बाधित है जो तो माया से उत्पन्न दिखता है वो सत्य नहीं होता माया निर्मित तीन नंबर की टिप्पणी उपमान जगत जन्म इतव ये इव जो उपमान में है आ, वो कहा लगेगा जगत जन्म के साथ लग जाएगा जगता एक जगता इव माया के द्वारा निर्भित जगत के समान ये भी जगत वैसा ही है माया से निर्भित जगत हस्ती आदि है ठीक इसी प्रकार ये जगत भी दाभारी जगत भी ऐसा ही है न तो तत्वता एवं आत्मो जन्म यूज वास्तविक रूप से पारमार्थिक रूप से आत्मा का जन्म होना संभव नहीं है क्यों पहले से विद्यमान है उसका क्या जन्म होना है अविद्यमान का जन्म होगा न पहले से विद्यमान का क्या जन्म होगा और अविद्यमान का भी जन्म नहीं हो सकता ध्यान देना विद्यमान का भी जन्म नहीं हो सकता पहले से है तो क्या जन्म होगा और अविद्यमान है ही नहीं तो हो, जो वस्तु होगा ही नहीं तो क्या जन्म होगा उसका भी नहीं हो सकता हाँ विद्यमान वस्तु का अज्ञान से जन्म हो सकता एक ही है जन्म के कारण ये और कुछ नहीं ना विद्यमान से होगा ना अविद्यमान से होगा विद्यमान भी उत्पन्न नहीं हो सकता पहले से ही है और अविद्यमान कभी होने वाला ही नहीं है क्या उत्पन्न होगा वो बंध्यापुत्र अविद्यमान है कभी उत्पन्न होगा क्या नहीं हो सकता जो वस्तु पहले से है उसकी उत्पत्ति होने सकती है जो नहीं हो सकता है उसकी उत्पत्ति हो भी नहीं सकती है। दोनों के किंतु ये की है कि विद्यमान वस्तु के माया से जन्म हो सकता है जैसे रसी में देखा विद्यमान रसी है माया से सर्प रूप के जन्म हो जाता है अथवा जैसे रसी में सर्प पैदा होना है उसी प्रकार उस विद्यमान आत्मा में जगत पैदा हुआ है विवर्त है वास्तव में जगत परिणाम नहीं है सत्यवादी परिणाम मानते हैं आत्मा का परिणाम मानते हैं किन्तु परिणाम में विवर्तवाद है दूध के दही जैसा नहीं है रज्जू में सर्प जैसा है अथवा अथवा करना षष्टी करना सत्ता का पहले तो पंचमी अर्थ करके आए सत से माया द्वारा जन्म होता है ऐसा जगत का इसी प्रकार अब कहते हैं अथवा सत का जन्म होता है स्वयं सत का ही जन्म होगा माया भी ही बन जाता है वो सब ऐसा सत का ही जन्म होगा कहते हैं अथवा माने वो पंचमी भी मानना है षष्ठी भी मानना है, दोनों प्रकृति की व्याख्यास में सतो ही माया जन्म सत शब्द सत शब्द है पंचमी भी पहले पंचमी अर्थ किया था अब भाषाकार षष्ठी अर्थ करते हैं उसका अथवा सतो विद्यमान से सत का अर्थ विद्यमान हो गया विद्यमान से षष्ठी करके बोला सत मान विद्यमान जो विद्यमान वस्तु होगा उसी का विद्यमान से वस्तु दो रज्वादि देखा है रजु वस्तु है वो एक वस्तु होते हैसी आदि सर्पाधिवत जैसे रजुआदि में सर्पादि होना है सर्पादि कल्पित है रज्वादि सत्य है तो सत का अविद्या से जन्म होता है रशि में सर्प में देखा है रसी जन्म होते रशि पैदा हो जाती है किस रूप में सर्प रूप में किसके सहार से अज्ञान के सहारे से ये भी होगा अगर बात सत हो विद्यमान ऐसे वस्तु हो रज्वादे वस्तु जो रज्वादी है मरुभूमि है भूमि तो सत्य है ना मरुभूमि है अतः है ये सब देख जहां कल्पित होते कल्पित का अधान जो होते हैं सत्य तो होते हैं तो बस वस्तु तो रज्वादी सर्पादि जैसे सर्पादि बन जाते हैं वहां जन्म होता है माया जन्म माया से जन्म दिखाई दिया विवर्त है न तो तत्वतः तो यथा ये वास्तविक जन्म हो नहीं सकता ऋषि का सर्प रूप सर है ऋषि बिगड़ करके सर्प बन जाए ऐसा संभव नहीं जैसा यह है ये दृष्टान्त हो गया यथा ये दृष्टान्त दो टिप्पणी सर्पाज रूपे सरपाज रूपे सर्पाज रूप जन्म रसी का माया के माध्यम से सर्पाज रूप से जन्म होता है देखा है रसी आदि का रसी आदि से लेता है मरूभूमि का जन्म होता है किस रूप में जल रूप में सुक्ति का जन्म होता है चांदी रूप में माया से ऐसा देखा है जैसा ये देखा वैसे अभियान हटाना ये जगत के जन्म भी आत्मा का जन्म कैसा है माया से आत्मा जगत रूप में दिख रहा है अज्ञान के बाद तथा उसी प्रकार अग्राह्य भी आत्मा यदि विषय नहीं बनता आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है मनवाणी का विषय नहीं वो किसी इंद्रिया का विषय बनना अग्राह्य भी आत्मा आत्मा अग्राह्य होने पर भी सतम सत आत्मा से था रज्जु सर्पवत्त जड़ ग्रुपण माया या जन्म माया के द्वारा जैसे रज्जु में सर्प होना है रज्जु सर्प हो जाती है इस रूप में दिखाई पड़ना होना नहीं भाषण ठीक इसी प्रकार वह आत्मा में भी इस रूप में दिखाई पड़ता जगत रूप में आत्मा दिखाई दे पड़ता है ये तो, तो वास्तविक नहीं हो सकता क्यों तत्व अजस्य आत्म जन्म तत्वता अजन्म आत्मा का वास्तविक जन्म तो हो ही नहीं सकता अजन्मा क्या जन्म होगा माया से तो जन्म देखा है जैसे रज्जु पहले से विद्यमान है फिर भी आगे जन्म दिखाई पड़ता है माया से ठीक इस प्रकार से पुनर् पुनः परमात्म सब अजम आत्मा तत्व जगत रूप रजाए जिस वादी के मत में ऐसे माने ऐसे वादी न मतें जिस वादी के मत में जो जगत को सत्य मानने वाले क्या मानते हैं आत्मा पहले एक ही था अब अनेक हो गया जैसे टुकड़ा टुकड़ा हो गया अनेक हो गया समझो ऐसे जगत रूप में हो गया परिणामवादी है ये जगतों को सब मानने वाले परिणामवादी होते हैं ऐसे पुनः परमार्थ सत्य अजम आत्म परमार्थ वास्तविक जो तो आत्मतत्व तो सत है, है आत्मतत्व तो, ऐसे आत्मतत्व जगत रूप में जाए थे जिस वादी के मत वास्तविक रूप से जगत रूप में पैदा होता काल्पनिक रूप से तो हम भी मानते हैं कि वास्तविक रूप में पैदा होगा जाए थे नहीं तस् जाए थे रहा। उस वादी के मत पर तस्यवादी न उस वादी के मत पर अजर्मा पैदा होता है ऐसा तो कह नहीं सकता वो अजन्मा आत्मा सदरूप से पैदा होता है ये तो कह नहीं पाए क्यों अजन्मा की उत्पत्ति हो नहीं सकती है वो तो कह नहीं सकेगा फिर क्या मानना पड़ेगा उसको माने जन्म वाला का जन्म होता है ये मानना पड़ेगा अजन्मा का तो जन्म होना संभव नहीं तो जन्म वाले का जन्म होगा ये मानना पड़ेगा उसको उसको माने आत्मा यदि जगत रूप से वास्तविक उत्पन्न होता है जन्म होता है आत्मा का जगत रूप से वास्तविक तो आत्मा अजन्मा है वास्तविक जन्म तो जन्म हो नहीं सकता वहां अजन्मा का जन्म होना संभव उसको मानना पड़ेगा जन्म वाले का जन्म होता तो आत्मा का जन्म मानना पड़ेगा तो जगत जन्म के लिए आत्मा कारण होगा और आत्मा जन्म के लिए कारण क्या होगा फिर और एक होगा फिर उसके जन्म के लिए और एक होगा अनवस्था में चल जाएगी ये कारण तथा तस् अर्थात जातम जायते इति आपन ये अर्थ से ये निकला कि जातम जायते ही मानना पड़ेगा उसको पैदा हुआ ही पैदा होता है उन वो ही मानने पड़ेगा अजन्मा तो पैदा होना संभव नहीं काल्पनिक कर, कर, उत्पत्ति तो हो सकती है आया से तो हो सकता है बिगड़ा कोई नहीं जैसे ऋतु पर्त तो दिखाई देता है वास्तविक उत्पन्न होना संभव नहीं है तथा उसको ये मानना पड़ेगा अर्थात अर्थ से आएगा जातम जायते उनको ये मानना पड़ेगा जो पैदा हुआ है वही पैदा होता है ऐसा मानना पड़ेगा तो पहले जो पैदा होने के लिए फिर एक चाहिए होगा उसको फिर वो जो उसके कारण जो पैदा होने के लिए एक चाहिए अनवस्था में जाना उसको तो जायती थी आपन में प्राप्त होता है तथा अनवस्था जाता जाए मानते क्यों उत्पन्न होने वाला उत्पन्न हुआ वस्तु तो उत्पन्न होता है उत्पन्न कैसे हुआ वो उसके लिए कारण मानना पड़ेगा फिर उसकी उत्पत्ति कैसे होगा वो भी तो जात होगा ऐसे करते करते अनवस्था तो अनावस्था निद्रा क्षय करी अनावस्था वाले व्यक्ति जाएगा इसका वो फिर उसका वो उसका वो निद्रा नहीं हो पाएगी अनावस्था निद्रा क्षय करी अन निद्रा को नाश करने वाली वही तर्क में चलता रहेगा उसके कभी अवधि पूरी होनी नहीं है रात निकल जाएगी चार की जन्म संपत्ति और उर्धवी दिवार कब पैदा होगा वो जन्म होने के बाद जन्म जात से होना में पहले जन्म होगा फिर उसके बाद पैदा वो जन्म के लिए कारण चाहिए वो भी वो जो कारण आएगा वो भी जात होगा फिर वो जो उसका कारण आएगा वो भी जात होगा वो भी जन्म संपत्ति को आगे पैदा होगा ना अनुस्था दोष एक कहा तस्मात अजम एकम एवं आत्मतत्व इसलिए ये सिद्ध होता है युक्ति से भी सिद्ध होता है अजन्मा एक ही आत्मतत्व है आत्मतत्व सिद्धम एक तस्मात पांच की टिप्पणी जन्म नो माईकत्व जो जन्म है मायिक है माया से जन्म है जैसे ऋषि रश, का जन्म होता है सर्व रूप में माया से ठीक इस प्रकार आत्मा जगत रूप में जन्म हो रहा है माया से वास्तविक जन्म नहीं है और जो माया से होता है वो वास्तविक वस्तु तो होता नहीं वो बीत्या होता है ठीक श्लोक सप्तमिया परामर्श थे तत्र आया है तत्र ये तत्स्या पूर्वाजी ने कहा था तो तत्र कहने के लिए क्या है तो श्लोक जो श्लोक है कारिका तत्र मान इस श्लोक में कारिगा का में सप्तम यहां पर भाष्य में पूर्ववादी ने शंका किया है तत्र शब्द दिया तो तत्र कार का अर्थ है में यह अर्थ है मैंने कहा न कदाचित अभिक्रियते तद अत्यंत असर है आदि विषाण आदिवत ये पूर्ववादि का अनुमान है यह कभी भी गृहित नहीं होता है वो असत होता है जैसे सश खरगोश का सिंह कभी भी गृहित नहीं होता वो असत होता है ठीक इस प्रकार आत्मा भी अगर हमेशा अगृहित है तो असत होता आत्मा कैसे मानेंगे उसको ग्रहण नहीं होता विषय नहीं होता ये गुरुवादी का कहा है कदाचित अभी गृहते न कदाचित गृहते न कदाचित गृह जो वस्तु तो कभी भी गृहित नहीं होता विषय नहीं बनता हो तद अत्यंत असत है अत्यंत असत माना जाएगा वो यथा शस विषाण आदि शस विषाण आदिपत यथा है जैसे सस विषाण आदि होते हैं कर्ब से आदि कभी भी गृह नहीं होता असत होता है उसी प्रकार कभी भी गृह नहीं होता आत्मतत्व तो असत है वो सर्व सुनने वाले ये तो बोलेगा और क्या बोलेगा प्रमाणाभाव है प्रमेय सिद्धि प्रमाण जब नहीं है तो प्रमेय की असिद्धि हो जाती है क्योंकि तो प्रमाण हो तो प्रमेय की सिद्धि होगी प्रमाण नहीं तो वस्तु की सिद्धि कहाँ से करेंगे असत की सिद्धि कहां से करेंगे प्रमाण मिलेगा नहीं बंध्या पुत्र की सिद्धि करने कोई प्रमाण मिलता है क्या तो आत्मतत्व नहीं है ऐसा पूर्वाधिक कहता है सिद्धांत कहते हैं तन बोला है सिद्धांत ने ऐसा नहीं कहना क्या अनुमान से सिद्ध होता है आत्मतत्व कार्यलिंगक का अनुमान वसाद आत्मतत्व से कारणत्व न सत्व निर्णयात न असत्व चौत्य मोषा इति न करके सिद्धांत बोलते हैं देखो कार्यलिंग अनुमान होता है आत्मा सत्य उसका कार्य है कार्यलिंगन में जो अनुमान होगा उसके बल से आत्मतत्व से कारणत्व न आत्म आत्मतत्व कारण रूप से निश्चित हो जाता है यद्यपि गृहित नहीं हो रहा फिर भी कारण रूप से निश्चित होता है पर्वत में जो अग्नि होती है ना किसी इंद्रियों के विषय बनती क्या वो नहीं बनती इंद्रियों के विषय बनती तो प्रत्यक्ष प्रमाण काम कर जाता अनुमान की आवश्यकता ही नहीं थी या तो एक संबंधी ज्ञान हो और संबंधित स्मारक हो जाता है धुआं का ज्ञान अग्नि का पहचान कराता एक संबंधी ज्ञान हो ज्ञान धुआं का प्रत्यक्ष प्रवाह धुआं को बता रहा।, तो रहा है पर्वतो ब एक संबंधी ज्ञान हम अपर अपर संबंधी पर स्मारक हम एक संबंधी ज्ञान होगा प्रत्यक्ष ज्ञान धूम का होगा अपर संबंधी का ज्ञान कराता है तो परिचाय होगा तो यहाँ बनि गृहित नहीं है न होने पर भी बन्नी है कि नहीं वहां है उसका कार्य धुआं दुन, नहीं होता यदि अग्नि न होती धूम नहीं होता धूम अग्नि का कार्य है इसी प्रकार यदि आत्मा नहीं होता तो जगत धूप जगत है तो सृष्टि के पहले आत्मा है तभी तो जगत बना है ये सिद्धांत कह रहे हैं कार्य कार्यलिंग का आत्मा तत्व से कारणत्व सत्व तत्व कारण विषय सिद्ध हो जाता है निर्णय आता है निर्णय होने से न असत्व चौथम यह प्रश्न नहीं आत्मा असदय करके एक विक्षित किया सिद्धांत पर न इत्यादि शब्दों से कहा था संघृतम अर्थम दृष्टान्त विवृत्ति अब तक जो सिद्ध हुआ उसको दृष्टांत देकर बताते हैं आत्मा जगद रुप से कैसा पैदा होता है मायावी के समान मायावी से जैसे विषय बन जाते हैं जादूगर से जैसे विषय बनते हैं ठीक इसी प्रकार आत्मा भी जगत रुप में दिखाई देता है विद्यमान है मायावी जादूगर विद्यमान है तो विद्यमान से माया से अनेक हो जाता है ठीक इसी प्रकार आत्मा के साथ माया है तो माया से अनेक हो जाता है यथा इत्यादि धारणावासियों <गी> था सतो माया विनो माया या जन्म कार्यम इत्यादि का जैसे विद्यमान माया विशेष माया के द्वारा जगत कार्य होता है ठीक इस प्रकार एवं जगत वो जन्म कार्य गृहमाण माया विनमिप जैसे माया भी स्थान में आत्मा है परमाथ सतम आत्मान जो वास्तविक आत्मा है उसी प्रकार जगत जन्म मायास्पद अवगम दी जगत जन्म जो होता तो है वो माया का आश्रित होकर के हुआ है माया का स्पद आत्मा है वो जगत रूप से हुआ है माया के द्वारा इस ठीक है सिद्धांत अनुमान देते हैं देखो विमतम जगत विवादास्पद जगत का सतमान का पूर्वाजी हम कहते हैं मिथ्या विवाद है अद्वैतवादी कहते जगत मिथ्या है द्वैतवादी कहते हैं जगत सत्य है विवादास्पद है उसी को रखते हैं पक्ष विमतम जगत जो जगत है वह सत अधिष्ठान इसका अधिष्ठान सत होगा सत अधिष्ठानम यश जगत जिस जगत का अधिष्ठान क्या है सब सत सतान कार्य कार्य तत्र अधान जहां जहां कार्य आएगा वहां वहां सत होगा जैसे घट दिखाई देता है तो मिट्टी में मिट्टी सत माना जाएगा उसका रजु में सर्व दिखाई देता है तो रज्जु सत मानना पड़ेगा प्रतिबंधवत दोनों उभयवादी सम्मत है दृष्टांत रजु सर्वाधि लो मिट्टी घट मिट्टी नहीं, नहीं, नहीं का है नहीं क्या सत्य घाट देखने के बाद मिट्टी को मानना पड़ेगा तो सब में अधिष्टाचित आए होगी घट कल्पित है घट घट नाम की वस्तु होता है नही बात नाम मिट्टी सत्य नहीं होता ही मिट्टी को हम घट करके बोल जाते हैं है मिट्टी और मिट्टी भी सत्य नहीं होगी उसके कारण पहुंचेगा तो मिट्टी भी असत हो जाएगा हम तो ये घट और मिट्टी में देख रहे हैं इसलिए उस स्थिति में मिट्टी सतमान हो जाता है उगते अर्थ पूर्वा शरण योजना इसी विषय में कारिका के जो पूर्वार्थ भाग है सतो ही माया जन्म योजते न तो तत्व इसके शब्दावली को लगाते हैं बोलना चाहते हैं कि टिप्पणी पांच की <स्थाथी गिए> उगते अर्थ में कार्य से सत्पूर्वक रूप अर्थ है जो बताया कार्य तो होता है सत्पूर्वक होता है विद्वान पूर्वक होगा कोई न कोई विद्यमान होगा तभी उसका उसमें कार्य दिखाई देगा इसके लिए यश्मा इत्यादि कार्यमात सतो ही विद्यमान कारण माया नेतृत्व शास्त्रीय अधिकारी सि जैसे विद्वान कारण से हस्ती आदि बनते हैं माया भी यदि जीवित है तो हस्ती आदि बन जाता है तो माया के माध्यम से कराता है कौन जादूगर ठीक इसी प्रकार यहाँ भी न असत असत से नहीं असतः इस प्रकार यहाँ भी जो जगत रूपकारी है वो तो मायावी स्थान में आत्मतत्व है और माया तो बीच में है ही है माया के माध्यम से आत्मतत्व जगत रूप में दिखाई देता है जैसे ठीक है कहा तस्मात कारण से सत्व अभिवादी कारण सत्व विवाद रहित है कारण के बिना कार्य नहीं होता जो कार्य है तो कारण जरूर है तो आत्मा नहीं है करके मान नहीं सकते पूर्वाधी का न जब किसी का विषय नहीं बनता तो आत्मा नहीं है असत है असत नहीं हो सकता इसी दी न असत निभाव आप कारण आएगा असत्य जगत हो नहीं सकता क्यों तस् रिस्वभावत्व वो तो स्वरूप ही नहीं उसका असत का स्वरूप ही नहीं होता है अभाव रूप है तो अभाव से जगत कैसे होगा तो उसके स्वरूप ही नहीं है असत वस्तु का स्वरूप होता ही नहीं बंध्या पुत्र का को कोई स्वरूप है क्या कोई स्वरूप नहीं उससे कुछ फायदा भी नहीं होता बंध्यापुत्र से कुछ बनता है क्या स्वयं नहीं है क्या बनना उसे इसलिए जगत जब बन रहा है तो आत्मा नहीं कहने सकते असत वस्तु कारण नहीं हो कारण तो नहीं हो आत्मा कारण बना हुआ है किसका जगत का तो आत्मा सत्य असत नहीं असतवादी का कमन नत्पोता है जन्म वास्तविक जन्म आत्मा का नहीं मानते हैं काल्पनिक जन्म होता है मायावी का जन्म होता है काल्पनिक जन्म है जो भी वस्तु बनते मायावी जादूगर बनता है उस काल में माया के माध्यम से काल्पनिक है ठीक इसी प्रकार जादूगर में जादूगर से जो पदार्थ दिख रहा है वो जो हुआ काल्पनिक है ठीक इसी प्रकार आत्मा से जो जगत होता काल्पनिक जन्म जगत रूप में आत्मा दिखता है तो काल्पनिक है था भूषण भूत अन्यथा भूत से जन्म योग तथा भूत अनुतः सतो असतो के भी जन्म नहीं हो सकता है वास्तविक जन्म और असत का भी नहीं हो सकता और असत का तो दोनों तरफ से नहीं होगा वास्तविक भी नहीं होगा असत क... और अवास्तविक भी नहीं होगा असत वस्तु का जन्म बंध्या पुत्र का जन्म काल्पनिक जन्म भी नहीं होगा बंध्या पुत्र में कोई कल्पना करेगा क्या कल्पना करने के लिए अधिशांत चाहिए अधिशांत ही नहीं बंध्यापुत्र कोई अधिशांत नहीं है कहा कल्पना करेंगे उसमें तो कल्पना करना भी संभव नहीं है और सब है नहीं वो वास्तविक जन्म भी नहीं आवास मान काल्पनिक जन्म भी नहीं किंतु यहाँ पर काल्पनिक जन्म आत्मा में हो सकता है आत्मा का जन्म काल्पनिक हो सकता है इत्यादि कहा पंचमत गृहित निमित्त कारण प्रतः व्याख्या आत्मा को निमित्त कारण बनाया पंचमी करके सतह पंचमी आत्मा निमित्त कारण है उपादान कारण माया है ऐसा दिखाया सतो ही माया जन्म में माया को उपादान बना दिया जैसे कुमार घट बनाता है विक्की के द्वारा वैसे माया के द्वारा जगत बनाता है परमात्मा ऐसा अर्थ किया पंचमंतम पदम गृहत्वा सत शब्द में, सथ में पंचमंत माना था अभी तक गृहत्वा निमित्त कारण पर व्याख्या निमित्त कारण माने परमात्मा को निमित्त कारण व्याख्या की थी अब कहते उपादान कारण मानने में कोई आपत्ति नहीं दूसरी बात है संप्रति सत्यन्तम वो सत को षष्टअ मान के भाषाकार अर्थ करेंगे सत का ही जन्म होता है हाँ। पहले तो सत माया के द्वारा जन्म करता है ऐसा किया था जन्म होता, होता, होता था अभी सत का ही जन्म होता है इतना कहते हैं संप्रति अब षष्टनतम पदम आदाय उपादान पड़ता व्याख्यान कर उपादान कारण सती है ये कान आते हैं अथवा करके वाचन कहा था सतो विद्यमान से वस्तु रजुआ दी सर्पाधिगत जैसे विद्यमान वस्तु रजुआ दि होते हैं सर्पादी से जन्म होता है रज्जु का रज्जु का जन्म होता है किस रूप में सर्व रूप से ठीक इसी प्रकार माया या जन्म जन्मयुजते सतो विद्यमान शस्त्रो माये या जन्म युज्य थे माया से जन्म हो सकता है उस आत्मा का ये तो बता दू तत् तास्तविक जन्म हो नहीं तो तो तो होने सकता माया से तो हो सकता है वास्तविक नहीं हो सकता यथा जैसे है तथा अग्रहशा आत्मनोर सर्वो जगद रूप जन्म युजते किसी प्रकार अग्रहित होने पर भी आत्म तो गृहित नहीं होता किसी का नहीं न होने पर भी माया से जन्म हो सकता है जगद रूप से युजते एक न तो है अजस्य आत्मनो जन्म वास्तविक वास्तविक रूप से अजन्म आत्मा का जन्म होता अजन्मा है क्या जन्म होना उसका काल्पनिक जन्म तो हो जाता है वास्तविक जन्म होना संभव नहीं यथा रज्जो सर्पधारादि आकार मायाकृत तो जन्म रज्जु का जन्म जो, जो होता है सर्प में रज्जु तो पैदा हो गई जलधारा रूप में यष्टि रूप में भूषिद्र रूप में सभी क्या हुआ रज्जु ही पैदा हो गई है किन्तु वो मायाकृत है अज्ञानकृत है वास्तविक जन्म नहीं हो सर्पादी रज्जु सर्प बनती नहीं वास्तव भास्ती है सर्वरुष माया रज्जो यहार। सर्पादी सर्वधारा आदि सर्व है जलधारा आदि अनेक रूप में दिखाई दे रही है माया जन्म माया कृतम जन्म रज्जु का जन्म माया से किया गया तथा, तथा अग्राहिय सदरूप से आत्मा आत्मा किसी इंद्रो का विषय नहीं होता अग्रही है सदरूप है फिर भी उस आत्म तत्व का जगत आत्मा जन्म अविद्या से जन्म है माया से जन्म है माया प्रयुक्तम प्रतिबद्ध है माया से है ये जन्म जगत रूप में आत्मा दिखाई दे रहा है वास्तविक आत्मा बिगड़ा नहीं है परिणामवाद नहीं विव्रतवाद है जन्म रहित से वस्तु तो जन्म याघात क्यों आत्मा जन्म रहित है अजन्मा है उसका जन्म कहना व्याघात हो जाएगा जन्म रहित का क्या जन्म होगा वास्तविक जन्म काल्पनिक जन्म तो हो जाता है कहीं भी कल्पना करो मनुष्य में सिंह नहीं हो सकता आज तक ना हुआ ना आगे हो सकता है ना वर्तमान में है किन्तु तो कल्पना कर सकते हैं ये चार सिंग वाला है हमारी कल्पना है कल्पना करने में क्या ऐसा होता है <coughs> उत्तरार्धन विभाजते कारिका का जो उत्तरार्ध भाग है तत्त्व तो जाये थे जातम तसे जायते वास्तविक जन्म जो मानता है आत्मा का मानता है वो तो, तो फिर क्या होगा अजन्मा का तो जन्म होना संभव नहीं तो उस स्थिति में जन्म वाले का जन्म मानना पड़ेगा वो तो जन्म वाला जो होगा उसके जन्म कहाँ से हुआ फिर वो भी जन्म वाला होगा उसका जन्म कहां से होगा अनवस्था में चला जाएगा ई कहा माइकम जन्म न तात्व में थी यह आत्मा का जो जगत रूप से जन्म दिखा है माई है माया जन्य है माया का कार्य माया, माया के कारण से है का वास्तविक जन्म नहीं है परिणाम नहीं है विवर्त है होने पर ऐसा होने पर फलितम के किया तस्मात इत्यादि समझ रहा अजम एकम एवं आत्मतत्वम सिद्धम यही सिद्ध हुआ है अभी भी वर्तमान में भी जो जगत रूप में आपको दिख रहा है ये की अजन्म आत्मतत्व तो ही है यही समझ रहा है जैसे रशी में अनेक रूप दिखाई देने पर भी विचार के दृष्टि में रशी ही एक रूप रशी ही होती है वहां जल, न जलदारा है ना इष्टी है न भूषित्र है ना माला है ना सर्प है एक ही रशी होती है उसके दृष्टि में जो तो अज्ञान के चक्कर में पड़े उनको भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा है माया के कारण जादूगर के पदार्थों में ही है जो एक विवेकशील व्यक्ति होगा उसको तो वहां जादूगर दिखाई देगा वस्तु नहीं दिखाई दे जो तो उसके माया से मोहित हो गए उनको पुस्त दिखाई देता है समय हो गया है ओम भद्रं देवा भद्रंग तो ओम पशेदेव शांति सा। महादेव